विवेकानंद साहित्य पत्रावली अखंडानंद को लिखित भगवान बुद्ध मेरे इष्ट देव हैं मेरे ईश्वर हैं उनका कोई ईश्वरवाद नहीं है वे स्वयं ईश्वर थे इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है किंतु परमात्मा की अनंत महिमा को सीमाबद्ध करने की किसी में शक्ति नहीं ईश्वर में भी यह शक्ति नहीं कि वह अपने को सीमित कर सके सुतनिपात से गंडारसूत का जो अनुवाद तुमने किया है वह अति उत्तम है उस ग्रंथ में एक दूसरा धनिया सुत नामक सुत है जिसमें इसी प्रकार के भाव हैं। धम्म पद में भी इन्हीं भावों से ओतप्रोत बहुत से वाक्य समूह हैं परंतु वह तो पूर्ण ज्ञान और आत्मानुभूति से संतुष्ट होने पर जो परिपक्वावस्था होती है उसकी बात है वह अवस्था जो सभी परिस्थितियों में अक्षुण्ण रहती है और जिसमें इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः जिसमें शरीर बोध बिल्कुल नहीं है वह मर्मत्त हाथी की तरह इतस्तः विचरण करता है परंतु मेरे समान क्षुद्र जीव के लिए यह आवश्यक है कि वह एक स्थान पर बैठ कर साधना करे और तब तक अभ्यास में लगा रहे जब तक उसे इष्ट सिद्धि प्राप्त ना हो और फिर वह चाहे तो उस प्रकार निद्वंद विचरण कर सकता है, है। वह अवस्था बहुत दूर, बहुत दूर दूर निसंदेह चिंता स्वातंत्र निरंकुशा स्थिति निद्रा शमशाने वने वस्त्रम चालन शोषण आदि दिग्वास्तु संचारो दिग्वास्तुश्यामह सचारो निगम्तवीथिसुविधा क्रीडा परे विमान पेरे ब्रमणी विमानलब्य शीरमेतुनशेषा विषयानुपस्थिता परेक्षया बाल बदात्त्मेता व्यक्तिंगो नुसबा दिगंबरो वापि सांबरो त्वम्बरो वापि चिदंबर स्थ उन्मत्त बदवापिच बाल बद्वा पिशाच बदवापि चरन्त्यवनयाम ब्रह्म ज्ञानी को भोजन बिना किसी परिश्रम के अपने आप मिल जाता है जहाँ पाता है वही पानी पी लेता है स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करता है निर्भय रहता है कभी जंगल में और कभी शमशान में सो जाता है और जिस मार्ग पर चलकर वेद भी उसका पार नहीं पाते वहाँ वह संचरण करता है आकाश जैसा उसका शरीर है वह बालकों की तरह दूसरों के इच्छानुसार परिचालित होता है कभी नंगा कभी वस्त्रालंकार मंडित रहता है और कभी कभी तो उसका आच्छादन ज्ञान मात्र रहता है कभी अबोध बालक की भांति कभी उन्मत्त के समान और कभी पिताचवत व्यवहार करता है विवेक चूड़ामणी मैं श्री गुरुदेव के पवित्र चरणों में प्रार्थना करता हूं कि तुमको वह दशा प्राप्त हो और तुम गैड़े की भांति निर्द्वंद्व विचरण करो इति विवेकानंद